क्षेत्र के ईश्वर एकत्व सिद्ध हुआ ऐसे सिद्धांत ने कहने पर शंका भी संसार नहीं रहा संसार भी नहीं रहा तो शास्त्र अनर्थक होगा तो उसके ऊपर सिद्धांत ने दो विकल्प किया क्या ज्ञान होने के बाद शास्त्र अनर्थ कहते हो अथवा ज्ञान होने के पहले जो शास्त्र अनर्थक दोष दिया ज्ञान होने के पश्चात ऐसे नहीं बेतवादी लोग भी मुक्ता मुक्ति आत्मा में मुक्ता आत्मा में जिसको मुक्ति हो गई मुक्त होने के बाद फिर उनके लिए न संसार संसारिक व्यवहार होता है न शास्त्री जैसे द्वैतवादियों का मुक्त होने पर शास्त्र अनर्थ के दोषी है वो अन्य को दोष नहीं करते उसके शास्त्रवादी संसार संसारी व्यवहार नहीं रहता है ठीक इसी प्रकार अद्वैतवादी में क्षेत्र ज्ञान ब्रह्म एकता ज्ञान होने पर शास्त्रादि अनर्थ के हो उसमें कोई आपत्ति नहीं और ज्ञान होने के पहले अनर्थ नहीं कर सकते अविद्या सार्थक है जिस प्रकार यथा द्वित नाम सर्वेशा बंधावस्था में शास्त्र आदि अर्थवत्तों बंध अवस्था में शास्त्र सार्थक है शास्त्र उपदेश आदि है न मुक्तावस्था है मुक्तावस्था में नहीं ठीक कि इसी प्रकार हमारे में भी अज्ञान अवस्था में सार्थक ज्ञान अवस्था में नहीं ठीक है ना एवं अद्वैत नाम अभी विद्या उदयाद प्राग अर्थवस्तम शास्त्र आदि ज्ञान होने के पहले शास्त्र उपदेशा से के ज्ञान होने के बाद कोई प्रयोजन नहीं द्वैति भीर अद्वैत नाम न ना साम्य मित संकते पूर्व शंका करता है अद्वैतों के साथ अद्वैत का समानता ये जो कहा साम्य नहीं है नो आत्मनो बंधम उक्ता अवस्थे परमार्थ एवं न सर्वेशा जितने देव आदि हम है सबके मत के, के अनुसार बंधावस्था अवस्था दो अवस्था आत्मा में परमार्थ है, वास्तव है अत हे उपादेय उपाधेय तो साधन सद्भाव शास्त्र आदि अर्थवस्तम तो अवस्था में हे उपादेय त्याज है दुख संसार उपादेय ग्रह ज्ञान परमात्मा प्राप्ति उसके साधन सब होने से शास्त्र आदि अर्थवस्तु हो जाएगा हमारे मत में आप में ऐसा होगा टीका अवस्थेर वस्तुत्व तनमते शास्त्री अर्थवत्म फलित मोक्ष दो अवस्था वास्तवन से तन्मते त्वीत द्वीति मत शास्त्री सा अतः सिद्धांत तो अद्वैत मत में न अवस्थेर वस्तुता ना आत्मा में ना बंध अवस्था मुख्य अवस्था दो अवस्था है ही नहीं शुद्ध स्वरूप में वैषम्य अमार्व अवस्था वास्तव है, है। ना ना ना ना ना ना आपकी अद्वैत मत के अनुसार आत्मा कोई न बंधुअवस्था है न मुख्य अवस्था है नो नो न चाधक नई मुक्त इतना आपके मत न बंध है न मुख्य है तो सामने के वैषम्य अद्वैते आप अद्वैत द्वैत के अपर कहते हैं अविद्या बंधवस्था आत्म अपरमार्थ थ आत्मा में बंधा बंधावस्था भी पार्थिक नहीं तो नहीं तो फिर और किसके लिए शास्त्र उपदेश निर्विशय नहीं शास्त्र आदि अन्य शास्त्र आदि से उपदेश अनर्थक प्रतीक्षा आदि परमाण भी व्यर्थ हो जाएगा विरुद्ध होता है टीका में व्यावहारिक तो द्वितम तीकृतम द्वित अद्वैतवादी व्यावहारिक अद्वैत मानते हैं तो, तो तो अविद्या से मानते अविद्या वास्तव नहीं कल्पित तो द्वेत ने व्यवहार न तसे वस्तुता आप कल्पित तो द्वेत से व्यवहार करते वास्तव नहीं देता तो फिर किसके लिए बंधावस्था वस्तु तो दूषांतर मंधावस्था यदि वास्तव नहीं तो दूसरा दोष कहते बंधावस्थाए से आत्म बंधावस्था आत्मा यदि वास्तव नहीं तो विषय कोई नहीं रहा किसको शास्त्र उपदेश करना कोई आत्मा में वास्तव नहीं बद नहीं था शास्त्र का ध्यान रखते क्यों आत्मा न तो अवस्था भेद द्वित नाम अपनी नास्ती परिहार की कहता है अवस्था भेद आत्मा में जो आप कहते हो दोनों बार मानते हो वस्तुतः तो तो तो अवस्था भेद द्वितियों के मत में भी आत्मा में नहीं ये परिहार करते वास्तव तो नहीं न आत्मनो अवस्था भेद अनुपत्य आत्मा में अवस्था भेद एक अवस्था बंधावस्था फिर मुख्यावस्था दो अवस्था आत्मा में है ऐसा अवस्था भेद नहीं हो है अनुपत्ति में दर्शाई तुम विकल्प जो अवस्था की अनुपति अप्रमाणिकता अवस्था भेद नहीं हो सकता है उसके ऊपर उसको दिखाने के लिए विकल्प कर करता है सिद्धांत यदि तावत आत्मा बंध मुक्तावस्थे दो अवस्था है आत्मा में ही बंध मुक्ता अवस्थे बंध अवस्थे मुक्तावस्थे दो है तो युगपत्याम क्रमेण वा सिद्धांत पूछता है दो अवस्था आत्मा में क्या एक साथ है या क्रम से है तत्र आद्य दुश्य कहेंगे एक साथ संभव नहीं स्थिति युगपथापुररोधा न संभवतः स्थितगति स्थित स्थित स्थित दो, एक समय में में एक दवनी हाँ वर्तमान इधति अनतर अथवा अनतर गति ये तो संभव एक स्थिति, अन्नो गति संभव एकथित्व एक युगपथ इसलिए आत्मा में युग एक साथ दो अवस्था बंधा अवस्था और अवस्था दोनों परस्पर विरुद्ध होने से न संभवत जैसे यथास्थिति गति एक न संभवत इसलिए युगपत नहीं हो सकता है द्वितीय भी अभी क्रम से कहेंगे क्रम से बंधा अवस्था मुख्या अवस्था तो क्रमोभावी निर अवस्थे क्रम भावी क्रम भावी होने से पहले एक अवस्था आगे एक अवस्था है तो क्रम में होने वाले जो अवस्था है उसका कोई निमित्त है अथवा बिना निमित्त है क्रम दो अवस्था आत्मा में क्या बिना निमित्त दो अवस्था हो जाते हैं या कोई निमित्त है विकल्प करते अवस्थे निर्निमित्व संतम यदि विकल्प दो विकल्प करते सिद्धांत क्रम दो अवस्था आत्मा में मानेंगे वास्तव तो बिना कारण ही दो अवस्था एक के बाद दूसरा आ जाता है अवस्था जाती अथवा कोई निमित्त है यदि कहेंगे बिना निर्निमित है तो सदा प्रसंग बिना निमित्त जो है तो हमेशा रहेगा कारण जिसका नहीं तो हमेशा रहे नित्य सत्यम असत्यम बापुषा आकाश है जिसका कोई कारण नहीं है नियामक नहीं अब हमेशा रहे नहीं तो कभी नहीं रहे जैसे आकाश गुसुम कभी नहीं रहता क्योंकि कोई कारण नहीं और आकाश को नित्य मानते न्याय के लोग हमेशा रहता है उसका कारण नहीं तो जिसका कोई कारण नहीं हो हमेशा रहे नहीं तो कभी नहीं रहे क्यूँकि नियाम का चित तत्व भाव पदार्थे में क्वाचित तत्व नियामक से कोई कारण से होगा निमित्त से बिना निमित्त है बिना कारण है तो या तो हमेशा रहेगा नहीं तो कभी नहीं रहेगा जैसे खपुस को कभी नहीं कहूंगे उसका कारण नहीं और आत्मा नित्य है आकाश नित्य मानते नहीं के लोग उसका कारण नहीं तो हमेशा रहेगा या तो हमेशा रहे नहीं तो कभी नहीं रहे तो अवस्था दो जो क्रमभावि नहीं यदि निर्मित हो ये तो हमेशा ही रहे नहीं तो बिल्कुल नहीं रहे निर्निमित है तो तो का सदा प्रसंग यदि नि, बिना निमित्त है दो अवस्था तो हमेशा ही रहेंगे तो बंध मोक्षा अव्यवस्था से आज फिर व्यवस्था नहीं बनी बनेगी बंधमोक्ष नि, निमित्त है तो बिना कारण हमेशा से उगे उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी कोई नियामक हो तो कभी बंधावस्था कभी मुख्यावस्था कोई नहीं होता है वो नियामक चाहिए निमित्त चाहिए निर्निमित नहीं हो सकता है में क्रमभावी अनिर्पक्ष प्रसंग अनिर्पक्ष नहीं होगा बिना निमित्त है तो हमेशा ही रहेगा बंधावस्था रहे कभी बंदावस्था कोई नहीं, नहीं। कल्पांतर निरस्त अन्य कल्प हो गया सं क्रम से होगी आत्मा में बंधावस्था मोक्षवस्था उसका कोई निमित्त है यदि निमित्त है अन्य निमित जो अन्य निमित्त के कारण हुआ वो वास्तव उसका स्वरूप नहीं हुआ जला अन्य निमित्त के कारण गर्म हो जाता है तेज संबंध से जल में उष्ण आ गया और जल का वास्तव स्वरूप उष्ण है नहीं बामित से हो तो वह स्वतः नहीं रहा यदि आत्मा में अन्य निमित्त के कारण बंधा बंधावस्था मुख्य अवस्था है तो आत्मा का वास्तव स्वरूप नहीं है नहीं रहा अन्य निमित्त स्वभाव स्वतः नहीं है अन्य निमित्त से आया स्वतः नहीं है इसलिए परामर्थत्व प्रसंग इसको परामर्थ कैसे कहेगी जले में उष्ण स्पर्श होता है वो पारमार्थी नहीं अन्य निमित्त के कारण जल का उष्ण तो नहीं बंधमोक्षमार्थे अस्वाभाविक स्फटिका लोहित्य बत स्पर्श करने से तो लगता है जल में तो गर्म लगता है स्फटिका में लोहित्य दिखता है स्फटिके पास जपा रखे तो लाल दिखता है वो किसके कारण लाल दिखता है स्फटिका उपाधि जपा कुमें अन्य निमित्त के कारण जो दिखता है वो स्फटिका का वास्तव रूप है नहीं स्पर्धा हट गया तो हट गया ऐसे जल तेज संबंध तेज हट गया तो जला ठंडा हो जाता है तो स्फटिका में लोहित जिस अन्य निमित्त है वो वास्तव नहीं है इसी प्रकार आत्मा में बंधा मुख्य मुख्यावस्था जो अन्य निमित्त है वास्तव नहीं है अनुमान कर दिया बंधा मुख्यावस्था न परमार्थे पक्ष बना बंध मुख्यावस्था परमार्थी का स्वभाव अस्वाभाविक जो स्वाभाविक है वो परमार्थी का नहीं स्पटिका लोहित ब परितमहा तथाच सति सती अभ्युपगमान सतभाव तो अभ्युपगमानी जो अपमान तो वास्तव दो अवस्था वो नहीं वस्तुत्म इच्छता अवस्था अवस्तुत्म वस्तु इच्छा करने वाले आप अभी अवस्तुत्व मानना पड़ा कि निर्निमित है बिना स्वाभाविक नहीं और स्वाभाविक नहीं तो वास्तव के इत अवस्था वस्तुत्व यह भी का का कारण बताते दो अवस्था बंध मुख्यावस्था अपना में वास्तव नहीं किंच बंध मुक्तावस्था पौपर्य निरूपण आयाम अभी बंध मुक्तावस्था पर्याय से मानेगी क्रमश क्रमश मान्य से, क्रम से एक पूर्व में होगा एक पर में होगा तो कौन पूर्व में कौन पर में पौवापर्य निरूपण करने पर बंधावस्था पूर्व प्रकृति अनादिमती अंतवर्ती बंधावस्था को कह पहले कहेंगे बंधावस्था आगे मुख्यावस्था बंधावस्था फिर कब से है अनादिकाल से अनादि बंधावस्था है भाव पदार्थ होकर जो जो भाव पदार्थ अनादि उसका फिर नाश कहीं जो मुख्यावस्था हो जाएगा तो बंधावस्था का नाश होगा तो अंत वती अनादिमति अंतवती चो भाव पदार्थ अनादि है वो अंत वाला नहीं होता है न आये के लोगो सिखाते है भाव पदार्थ अनादि है तो अंत नहीं होगा तत् प्रमाण विरुद्ध प्रमाण विरुद्ध कोई भाव पदार्थ अनादि हो तो उस अंत वाला नहीं होता है भाव पदार्थ अनादि तो अनंत होगा हाँ भाव पदार्थ अनादि प्रागव उसका नाश हो जाता है भाव पदार्थ अनादिंग अवस्थिका तो में अवस्थ और वस्तुत्मता दो अवस्था को वास्तव मानते हो द्वित्ववादी आप तो यौग, तो, यौग तो नहीं हो सकता है तो यौग पद्युगा क्रम क्रम करना पड़ेगा बंध से पूर्वोत्तम मुक्त स्थिति पहले उसके अनाधित्यो अनाधित्यों। अनाधित्यों। अनाधित्यों। अनाधित्यों तो बंध उसकी अभिमुक्ति पर बंधस्य बंधस्य बंध से अनादित्यकृत दोषमा बंधस अनादितना बना अनादितोषमा बंध अनादि तो अंत कैसे होगा बंध मुक्तावस्थ पर निवृत अनादित बंधक यदि कही अनादिशि तो इसमें दो से संसार यदि शादी मानेंगे अनादि नहीं शादी है तो बंध जीव में पहले सुख दुख हुआ यदि आदि पहले का भी सुख दुख हुआ उसके पहले संसार नहीं था तो पहले जब नहीं था तो पहले कोई कर्म पुण्य पाप कर्म नहीं किया हुआ पहले सुख दुख भोगना पड़ा जन्म से सुख दुख बचे में है तो बिना के भी कर्म फल भोगना ये है अकृत अभ्यागम नहीं किया हुआ कर्म फल का भोग और यदि अनादि सही बिना कभी कभी उत्पत्ति हो गई कभी नष्ट हो जाएगा फिर आगे कोई समाप्त हो गया आगे नहीं होगा तो कृत विप्रनाश क्या वा कर्म फल देवना नष्ट हो जाएगा ये आस्थि के बारे मानते, आस्थी का कोई भी नहीं मानते कि कृत विप्रनाश क्या वा कर्म फल देवेना नष्ट हो जाए अकृतम ये दो प्रसंगात संसार को अनादिश मानते है अनादि उनसे क्या होगा ये अभी जो सुख दुख है उसके कारण पूर्व क्या पूर्व पुण्य पाप हो पुण्य पर्व पाप क्या था उसके पहले जन्म हुआ था जन्म के पहले भी कर्म था कर्म के पहले भी जन्म था यह अनादि काल से चल रहा है तब अकृत अभ्यागम आदि दोष नहीं तो अकृत अभ्यागम कृतनाश दोष निवृति के लिए संसार में अनादिव तो मानना पड़ेगा अनादि मान करके अंत मुक्ति और मुक्ति के लिए अंत मानना पड़ेगा यदि बंधावस्था का अंत नहीं तो मुक्ति कैसे होगी मुक्ति के लिए अंत मानना पड़ेगा तनादिभाव रूप नित्यम यथात्मा ये व्याप्ति जो अनादि भाव रूपे है वह अनित्य नहीं हो सकता है यदि बंधावस्था वास्तव है अनादि है और भाव रूप तो नित्य हो जाएगा अंत कैसे होगा यथात्मा इति व्याप्ति विरुद्ध व्याप्ति का विरुद्ध है मोक्ष से पाश्चात्य कृत्य दोषमा मोक्ष पीछे होगा पीछे होगा मोक्ष होगा और मोक्ष को अनंत मानते आगे मोक्ष समाप्त हो जाएगा थोडे देर मुख्य होगा उसके बाद फिर बंद हो जाएगा तो इसलिए के के कोई प्रयत्न नहीं करेगा। लिए करते हैं, हो जाने फिर नहीं हो पहले बंध है तो अवस्था का आरम्भ हुआ आरंभ जिसका होता है मुख्यावस्था आरंभ होता है भाव पदार्थ है तो उसका नाश हो जाएगा अनंत कैसे होगा ये कहते तथा तो रहस्य में तथा नहीं तथा तो मुख्यावस्था आदिमति अनंताच प्रमाण विरुद्ध ही विरुद्ध है तो आदिमति तो मानना पड़ेगा क्योंकि पहले बंद है आगे मुख्यावस्था आरंभ हुई और मोक्ष आरंभ होने के पर अनंता कहते जिसका आरंभ होता है भाव पदार्थ उसका तो होगा कटोपट आदि का जैसे अनंत कैसे होगा ये भी प्रमाण विरुद्ध है स्वीकृत थे शाही ज्ञानादि साध्य आदिमती मुख्यावस्था ज्ञानादि साध्य अपने मन से तो ज्ञान साध्य आपको ज्ञान उपासना साध्य हो कर्म साध्य कुछ को आदिमति और पुनरावृत्ति अनंगीकार अनंत नुनरावृत्त पुनरावृति नहीं मानते मुख्य से तो अनंता मानना है आदिमति और अनंता भाव पदार्थ ये नहीं सता तो ये कम, ये हो सकता है तथ से यद सादि भाव रूप तद अंत वी जो शादी हो और भाव पदार्थ है वाला है अभाव पदार्थ है ध्वंस ध्वंसादी उसका अंत नहीं होगा किन्तु भाव पदार्थ यदि साधी घट पटा दी उसका अंत अवश्य होगा जैसे पटा दी यदि इसलिए वास्तव मुख्य मानेंगे तो अवस्था आत्मा संबंध न क्रम भावीनी दो अवस्था है बंधावस्था मुख्य अवस्था दो नवस्था के साथ आत्मा का वास्तव संबंध है अथवा नहीं यदि संबंध है प्रथम पूरा पूर्वावस्था सहेब उत्तरावस्था में गति पूर्वावस्था बंधावस्था रह करके उसके साथ ही आत्मा उत्तरावस्था उत्तरा को जाएगा क्या ये बीच पूछते हैं यदि वास्तव वा दो अवस्था है बंधावस्था पहले है आगे मुख्यावस्था पूर्वावस्था के साथ ही आत्मा उत्तरावस्था को जाता है यदि मानेंगे तो उत्तर देते उत्तरावस्था है पूरावस्था अवस्था नुख्य उत्तरावस्था में मुख्या अवस्था में भी बंधावस्था रहेगी यदि मुख्यावस्था में बंधा बंधावस्था वास्तव आत्मा में, तो वार्था वार्था में है तो फिर मुख्य क्या हुआ मुख्यावस्था में क्योंकि वास्तव बंधा ब उसके साथ मुख्यावस्था में पहुंच गया तो बंधा बंधावस्था वाले आत्मा मुख्यावस्था में है तो मुख्य क्या हुआ अनिर्मुख्य यदि पूरा अवस्था में त्यक्ता उत्तरावस्था में करगा उत्तरावस्था मुख्यावस्था को आत्मा जाएगा पूरावस्था को त्याग करके पूरावस्था है बंधावस्था बंधावस्था को त्याग करके मुख्यावस्था को आत्मा जाएगा तो आत्मा में क्या होगा पूरा अवस्थाम त्यागता उत्तरावस्था में गिर तथा पूर्व त्याग उत्तरा पूर्व का त्याग उत्तर की प्राप्ति तो आत्मा में न्यून अधिक हुआ एक पूर्वावस्था वास्तव में एक अंश हट गया उत्तर कुछ प्राप्त कर लिया तो न्यून अधिक हुआ नहीं कोई व्यक्ति है कोई वस्तु है कुछ उसका वास्तव अंश नष्ट हो गया और कुछ अधिक आ गया जब हट गया कुछ न्यून हो गया आ गया तो अधिक हो गया ये न्यूनावस्था होगी जिसमें न्यून अधिक होता हो वो नित्य नहीं होगा साथ ही से तो नित्य तो अनुपति साथ ही से क्या है अतिशय से पहले न्यून आ गया अधिक साथी से पहले बंधावस्था वास्तव थी आत्मा में वो उसका कर दिया जो वास्तव कुछ अनशा हट गया न्यूनता फिर वास्तव मुख्यावस्था है अधिक हुआ ये साथी से हुआ अतिशय हुआ पहले से बिन्दा में अलग प्रकार हुआ जो साथ ही से होता है न्यूनाधिका होता है वो नित्य नहीं हो सकता नित्य अनुपति तो, तो आत्मा नित्य नहीं होगा नवस्था हो वो अवस्थान्तर तो अवस्था कर सो अवस्था वाले एक अवस्था वाले दूसरा अवस्था को प्राप्त करता है जैसे पट है नूतन अवस्था से पुरातन अवस्था है किसी अवस्था से अन्य अवस्था को प्राप्त करता है तो नित्य नहीं होता नित्यत्व अनुप नित्यत्व उपवादित न सकम उसमें नित्यत्व उत्पादन नहीं कर सकते एक अवस्था से दूसरा अवस्था को प्राप्त करने वाले तो न्यून अधिक को प्राप्त करेगा तो विकार हो गया तो निश्चय नहीं होगा आत्मनो अवस्था द्वय द्व संबंध नास्ती द्वितीय अनुद्व दोष कहेंगे नहीं जो अवस्था का वास्तव संबंध आत्मा में नहीं संबंध मानेंगे तो आत्मा में अनिश्चित तो दोष वास्तव संबंध नहीं तो अथवा अनित्यत्व तो दोष परिहार आयो अवस्था भेद न आत्मा में अनित्व दोष आया उसको परिहार करने के लिए बंधन अवस्था भेद न कल्प्य अवस्था भेद कल्पना नहीं करेंगे अतो द्वैत नाम शास्त्र अन्य दोष अपरिहार्य फिर क्या हुआ यदि अवस्था आत्मा में नहीं है तो फिर हमारे मत में जैसे आत्मा में बंध नहीं है आपकी मत में उनसे बंध मुख्यावस्था नहीं है नहीं उनसे क्या होगा जो शास्त्र अन्य वो आपकी मत नहीं रहा उसका परिहार नहीं होता अपरिहार्य वो यदि समान न अद्वैतवादी परिहर्तव्य दोष तो ये दोष को परिहार करना क्यों दोष तो आपके ऊपर है समान दोषास्त्राधि अन्य ठीक है तर पक्ष दोषे न अद्वैत मत अनुराग हेतु इतिहास पूरा पीछे कहता है दोनों पक्ष समान हो गया दोनों पक्ष में जी शास्त्राध्यनर्थ दो अपरिहार्य रहा तो आप अद्वित में अनुराग करते हो क्यों, क्यों क्या कारण है इतिहास सिद्धांत कहता है अविद्यालय कहा है है वस्तु तो हमारे मत में अनर्थक नहीं नच शास्त्र अन्य हमारे मत में शास्त्र अनर्थक नहीं हमारे मत में तो अविद्यावस्था में शास्त्र सार्थक है नच शास्त्र यथा प्रसिद्ध अभिद्व विषय विषय शास्त्र से जिसे तो प्रसिद्ध है शास्त्र प्रसिद्ध अभिद्व विषय यथाकार तबत अन्य नहीं प्रसिद्ध जो अज्ञानी है उसको विषय करता है पुरुषों को विषय करता है शास्त्र शास्त्र अज्ञान के लिए तदव तो स्पुटी आगे स्पष्टीकरण साम ही फल हेतुर अनात्मोर आत्मदर्शनम अज्ञानी फल हेतु तो अनात्मा में आत्मबुद्धि ठीक है फल हेतु तो के फलम भोक्तृत्म हेतु तो कर्तृत्व कर्तव्य भोक्तृत्व कर्म करेगा तो वो करेगा इसे दोनों में फल हेतु में भोक्त तो कर्तृत्व में वास्तव दर्शन अज्ञान ही दर्शन करता है करता कर हे हे बुदी, आत्म दर्शन करता है यदा फल विशेष हेतु फल दे और दोनों में सत्य तो बुद्धि आत्मबुद्धि तय अनात्मा दोनों अनात्मा है किन्तु उसको मानता है अज्ञानी भोक्ता हम कर्ता हम मनुष्य हम तो आत्म दर्शन आत्मबुद्धि आत्मा आत्मीय बुद्धि अधिकार कारणम ये अधिकार का कारण कर्म में तेन तेनाली विषय विधि निषेध शास्त्र इसलिए विधि निषेध शास्त्र अज्ञानी के लिए विदुषाम अभी इत्यादि व्यवहारा तद तो विषय शास्त्रम क्यों न सूर्व पक्ष शंका करता है विद्वान को तो इसे मनुष्य हो व्यवहार होता है करता है तो भूत शास्त्र उसके लिए क्यों नहीं होगा इतना श्याद्धांतिक न विदुषाम विद्वान के लिए नहीं क्यों नहीं विदुषाम ही फल हेतु आत्मन अन्य दर्शन सभी वो आत्मा को अन्य दर्शन करता है फल हेतु कर्तृत्व रही आत्मा अदृष्ट शरीरादि से रही था ऐसे जब ज्ञान होता है तय तो अहमित आत्म दर्शन अनुपति जो अन्य भेद ज्ञान होता है तो अहमित आत्मबुद्धि नहीं होगी ठीक भोक्तृत्व कर्तृत्वाभ्याम तो ब्राह्मण आदि मत देहा धर्माधर्माभ्याम च आत्मन अन् पश्यत ज्ञानी क्या देखता है आत्मा में भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो आदि नहीं है और देह ब्राह्मण आदि crawl... धर्म है उससे रहित है धर्म अधर्मा आत्मा भिन्न है ऐसे जो देखता है न विधि निषद अधिकारी विधि निषेध में ज्ञानी में अधिकारी नहीं क्योंकि अपने को देखता है न भोक्तृत्व तो है कर्तृत्व न देह धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्विक मेरे में धर्म अधर्म नहीं तो फिर विधि अधिकारी नहीं उत्तर फलाद आत्मीय अभिमान संभव फल में भी आत्मीय स्वर्ग आदि में आत्मीय अभिमान नहीं, नहीं। आत्म देहा अन्य दर्शन हो न देहादो आत्म तो दी। आत्मा से भिन्न ऐसा ज्ञानी का जब हो जाता है तो देहादि में बुद्धि नहीं होती नहीं वासे में नहीं अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादिपी जलाग्न छाया प्रकाशात्म पश थी किम होता है विवेक अत्यंत मूढ़ उन्मत्त होने पर भी जल और को एक ही छाया और प्रकाश को एक रूप ऐसा नहीं लिखता है अज्ञानी में अरब जो विवेकी कैसे करेगा विदुषो न उपार करते है विद्वान विधि निषेध अधिकारी नहीं है तस्म नास्त्र फल हेतु आत्मनो अन्य होती विधि निषेध शास्त्र ज्ञानी के नहीं ज्ञानिक जब फल हेतु व्याम आत्म अन्य दर्शी कर्तृत्व से आत्मा भिन्न आत्मा कर्ता नहीं भुगता नहीं ऐसा ज्ञानी के लिए विधि निष्ठ शास्त्र नहीं है ठीक है शास्त्र से अभिद्व विषयत्व एवं विद्वत विषयत्व मंतव्य उभयरअपी शास्त्र श्रवण पूरा कहता है शास्त्र अज्ञानी के लिए अभिद्व विषय जैसे आप कहते हो विद्वत विषयत्म मतव्ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही शास्त्र श्रवण करते So, ज्ञान होने पर शास्त्र श्रवण करने से कोई नहीं करेगा ऐसे कोई नियम ही शास्त्र श्रवण करते तो शास्त्र विषय उसमें है शास्त्र का विषय होगा ज्ञानी भी होगा ज्ञानी जैसे इतिहास कहते नहीं देवदत्त त्व कुरु इति इतनी कस्मिश कर्मणी नियुक्त विष्णु मित्रो अहम नियुक्त तत्स्त नियोगम सुनो न कोई कहा था गुरु का देवदत्त त्व इधम करु तो ये कार्य करो किस कर्म में नियो किया गया विष्णु मित्र वहाँ है सुनता भी है सुनने पर भी वहाँ है सुनने पर भी अहम नियुक्त ऐसा मानता है देवता तुम एक काम करो कहने पर विष्णु मित्र मानता है मुझे कहा गया मैं करूँ ऐसा मानता है नहीं विष्णु मित्र अहम नियुक्त थी तब नियोगम तो नियोगी आदेश सुनने पर भी नहीं प्रतिपद्ध नहीं मानता है ठीक है शिव प्रकार कर्म करने के लिए कहा गया वेदांत श्रवण करता है ज्ञानी और वेद श्रवण वाक्य शास्त्र करते हैं करने पर जो स्वर्ग काम ऐसा कौन से कहने कामना वाले करने के लिए नियुक्त हुआ और जो स्वर्ग कामना नहीं है, तो ज्ञानी देह तो तो माना गया वो तो फिर कहेगा मैं नियुक्त हूँ अब न मानेगा ऐसा नहीं होगा तत्स्थो जिन देश देवदत्त स्थित तत्व वर्तमान सन देवदत्त जिस देश में स्थित है वही वर्तमान होता हुआ आदेश ऐसा नहीं मानता है आगे शंकादत्ते विष्णु मित्र मुझे कहा जाकर कुछ कर्म कर लेता है ऐसा कभी तो हो जाता है शंका पर सिद्धांत कथा सत्यम विनियो विषय अनियोज नियोग विषयाद विशया, नियोज्या आत्मनिविवेक ग्रहण नियोजित तो भ्रांत नियोग का विषय होता नियोज्य जिसके लिए नियो किया गया उपदेश किया गया आदेश किया गया वो था नियोज्य और नियोज से अपना विवेक जो नहीं हुआ नियोज देवदत्त है ऐसा निश्चय नहीं हुआ कहा वो समझा हमको कहते कभी भ्रांति हो जाएगी नियोज हो गया देवदत्त नियोग का विषय उससे अपना विवेक जो नहीं हुआ उसको कहा गया ऐसा निश्चय नहीं है तो भ्रांति हो जाए मुझे कहा गया जाकर कभी कर लेता है विवेक का भ्रांति नियोज्य तो भ्रांति में नियोज्य हूँ भ्रांति होगी ये भ्रांति हो सकती है भ्रांति हो जाती कभी कह किसको कहा गया दूसरे सपना मुझे कहते करे, वो काम कर लिया भ्रांति से होते एका नियोग विषय विवेका उपपद्यते तुम प्रतिपत्ति नियोग का विषय नियोज्य नियोज्य देवदत्ते उसका विवेक जब ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान हो जाए की मुझे कहा गया तथा तो फल हेतु तो इस प्रकार फल भी विवेक ग्रहण नहीं हुआ आत्मा से भिन्न ग्रहण नहीं हो तो उसकी भ्रांति होगी वो अज्ञानी होगी नियोग धीर भवती थी दृष्टान्त तो मुक्त नियोग बुद्धि के अज्ञानी के लिए फले हेतु तो चौमदृष्टि विशिष्ट से अभिद्व संभवत विधि निषेध अधिकारी दा दाष्टान्तिक फले हेतु तो चौमदृष्टि आत्मदृष्टि है, है किसका होगा अभिद्व अज्ञानिक होगा अभिद्व संभवत विधि निषेध विधि निषेध अधिकारी अज्ञानिक होगा जो फल हितु में आत्मदृष्टि करता है दास्ता तथा फल हित स्वर भी फल हितु में जो बुद्धि करेगा आत्मदृष्टि उसके लिए नियोग है शास्त्र अधिकार है विधि निषेध शास्त्र अभिद्व विषय इतिबि निषेध शास्त्र अज्ञानी के लिए ऐसा कौन से सिद्धांत ने क्या क्या शास्त्र अनर्थ क्यों समाहित शास्त्र अनर्थ के दोष का समाधान हो गया शास्त्र सक्य सा समर्थन संख्या करते को करके कर भी शास्त्र सार्थक हो सा है। विद्वत विषय तथवत्व समर्थन कर्सते नु भाष्य में नाकृत संबंध अव प्रतिपतिशास्त्र विषय फले तो भ्याम अन्यात्म दर्शन भी सही सामकृत संबंध अ प्रकृति तो प्रकृति अविद्या से होने देहा अभिमान आदि उसको लेकर के से विषय प्रतिपति शास्त्र कोई विषय करने वाले ज्ञान हो सकता है फल हेतु व्याम अन्य दर्शन फल हेतु से आत्मा अन्य ऐसा होने पर भी शास्त्र विषय ज्ञान हो जाएगा यह परोक्ष ज्ञान होने से जैसे शास्त्र से नो समझते आत्मा भी नही फिर भी देहादम बुद्धि ये पूर्विकाकृतिक सम्बन्ध को लेकर के शास्त्रा विषय फल हेतु से अन्य समझने पर भी हो जाएगा ठीक है प्रकृति तथो जाता देहादु अभिमान देहादमी अभिमान ही प्रकृति स्वभाव से विद्या उदय प्राग अनुभूत ज्ञान होने के पहले देहादी थी तदअपेक्षा तो विद्या से निवर्तित हो ऐसे ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होने के बाद भी पूरा किसी कहता है विद्या निषेध विषय ऐसे प्रतिपति ज्ञान सत्याम अपनी ज्ञान होने के बाद भी ऐसे बुद्धि हो जाएगी ये पूर्व पक्षी कहता है पूर्व आविद्यम संबंधम अपेक्ष विधि निषेध विषय एवं व्यक्ति करो थे इसका स्पष्टीकरण करते विद्वान कभी पूर्व जो आविद्य संबंध था अहम बुद्धि थी उसको ले करके ज्ञानी कभी विधि निषेध विषय को बुद्धि होगी ऐसा जो कहा पूर्व पक्ष ने उसका स्पष्टीकरण इष्टफल हेतु प्रवर्तित अनिष्ट फल हेतु से निवर्तित ज्ञान भी समझेगा इष्टफल साधन में प्रभु अनिष्ट फल साधन से निवृत्त हूँगा ज्ञान भीम नो अनुवर्त ये सिद्धांत की तरफ से शंका अज्ञानिका मिथ्याभिमान देहादि में विद्वान का नहीं ज्ञान होने के बाद अनुभूति नहीं पहले यद्य तथा आविद्य संबंध अपेक्ष न आविध्य संबंध के कारण जो विधि निषेध में अधिकार अज्ञानिका कहा गया विद्वान को ऐसा नहीं होगा ऐसे बुद्धि नहीं होगी ऐसे कहने पर पूरा पक्षी कहता है यथा पितृ पुत्रादि नाम इतर इतना दर्शन सत्य भी अन्योन्न योग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति पिता पुत्रादि पिता पुत्र आदि है पिता पुत्र भ्रता आदि पिता जानता है पुत्र से मैं बिन्नो भरा जानता है में पिता नहीं, में पुत्र नहीं, अलग नहीं मैं छोटा पुत्र नहीं मैं बड़ा पुत्र बड़ा जानता है में, बड़ा। अलग अलग भेद ज्ञान तो है फिर कोई कहा गया पिता को कोई कहा अतिथि का एक ले आओ जल ले, आओ, ले आओ। और कभी कभी पुत्र जाकर जल लेकर दे देता है पिता पुत्र इतरे तरह आत्मा अन्य तो दर्शन सत्य भी अन्य से भेद ज्ञान तो है होने पर भी नियोग प्रतिषेद आर्थिक परस्पर नियोग प्रतिषेत विधि निषेद का ज्ञान होता है एक को कहा गया इधर नहीं जाओ तो दूसरे भी नहीं जाता है एक को कहा ये काम करो दूसरे जाकर कर लेता है तो भेद ज्ञान होने पर भी एक को कहा गया दूसरे भी कर लेता है एक को निषेद किया तो दूसरे भी नहीं जाता है तो वहाँ क्या अन्य भेद ज्ञान होने पर भी तो विधि निषेध ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार अज्ञानी के लिए कहा गया और ज्ञानी का पहले भी देहादी में बुद्धि थी अभी होने के बाद कर्तृत्व देहादी से अपने को भिन्न मानते हुए भी जैसे पिता पुत्र आदि में कभी कभी के कहा गया अन्य कर लेता है इसी प्रकार विधि निषेध शास्त्र होने पर भी ज्ञानी कभी विधि निष्ध शास्त्र को, को मान लेगा ये पूर्व करता है ठीक है में पिता पुत्रो भ्राता इत्यादि न मिथो अन्य तो दृष्टो अभी परस्पर तो भेद ज्ञान ही होने पर भी अन्योन नियुग अर्थ से निषेधार्थ से धीर्घा परस्पर किस कहा गया विधान करो निषेध किया काम नहीं, नहीं करो तो अन्य को भी ऐसे ज्ञान हो जाता है पितर में अधिकृत विधो निषेधेगा पिता को कहा गया ये काम करो ये काम नहीं करो तस्त अनुष्ठान आशक्त हो और यदि पिता नहीं कर सकता है तो पुत्र कर लेता है पिता बैठा है तो पुत्र कभी कर करता है अपने आप जागर कर लेता है कभी अनुष्ठान असमर्थ होने से पुत्र करता है शास्त्र कर भी बताएंगे और लव की कभी कहा गया तो पुत्र कर लेता है यदि कर सकता है और जो वृद्धावस्था में पिता करने के लिए असमर्थ होता है पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है तुम ये काम करना पुत्र से तद विषय अधिष्टा पुत्र के लिए तद विषय ज्ञान पिता के लिए जो कर्म कहा गया था अभी पुत्र करेगा ऐसा कर्म संप्रति अर्थात संप्रति ही संप्रदान पिता अपने पुत्र को प्रतिनिधि बनता है मरण काली प्रन मन थे अभी मृत्यु समय है तो अथ पुत्र पुत्र को बोला कर कहता है तौम ब्रह्मा, तौम तौम लोका। तुम ब्रह्मा त्व यज्ञ त्व लोक तुम्ही ब्रह्म तुम्हें यज्ञ तुम्ही लोक तो पुत्र को पहले सीखिए थे पुत्र भी हम ब्रह्म, ब्रह्म का बेदा। जितने क्या था अभी आगे करना। तुम यजिय। यजिय। में करता था करता था अभी मरने वाला हो गया तो पुत्रों तुम यज्ञाधिकर्म करना तो तुम लोग प्राप्ति के लिए साधन जो कर्म करता था अभी तुम भी करना लोक के लिए ऐसे जो बताता था पुत्र प्रतिनिधि बन करके आगे पुत्र कर्म करता है इत्यादि सम्प्रतिश्रुतिया अवशेष अनुष्ठान से पुत्र कार्यता प्रतिपादना जितने पिता करता था सब पुत्र करेगा अर्थात पिता का लौकिक में तो दृष्टांत है कहने पर पिता को कहने पर पुत्र कर लेता है और शास्त्र में पिता के द्वारा करते हुए जो कर्म था आगे पुत्र करता है तो इसी प्रकार अज्ञानी के लिए कहने पर भी ज्ञानी को पहले देह में आत्म थी अभी वो भी उसके लिए भी अपने को अधिकारी माने पुत्र अधिकृत विधि निषेध प्रवृत्त हो पुत्र के लिए कहीं विधि निषेध है तो पुत्र नहीं कर सकता है तो पिता भी करता है शास्त्रीय तू मिला होती है, है। समझना एवं विदुष हेतु फलाभ्याम अन्य तदर्शन भी विज्ञानी अपने को हेतु फल से कर्तृत्व से अन्य मानता है देहादि से भिन्न मानने पर भी प्राक कालेन आविद्य देहादी सम्बन्धात पहले उसको तो देहादि था ही ज्ञान होने के पहले उससे अविरुद्धा विधि निष्धा विधि कोई विरुद्ध नहीं अभी ज्ञान हो गया देहादिन्झने के बाद भी अपने कर्तृत्व वाला मानता था उससे फिर विधि निषेध ज्ञान हो जाएगा ज्ञानी को अभी सिद्धांत का अभिप्राय पुत्रादिना मिथ्याभिमान मिथो नियोगीयुक्त पुत्र आदि में पुत्र पिता माता आदि मिथ्या अभिमान है ये मैं इसका पुत्र हूँ मेरा ये कर्तव्य है मैं देहादी करता होता हूँ ऐसे मिथ्या अभिमान होने से ही परस्पर नियोग तो हो जाएगी और तत्व दर्शन तत्व ज्ञान होने के बाद तद अभा मिथ्या अभिमान नहीं रहता है मिथ्याभिमान ज्ञान के पहले था ज्ञान होने के बाद मिथ्या अभिमान नष्ट हो गया न देहादी सम्बन्ध आधे नियोगी देहादी सम्बन्ध होने तो पर ही विधेयक ज्ञान होगा देहादि संबंध नहीं है ज्ञान ज्या हो गया अहम अस्मिन परम्परा देहादि से विलक्षण देहादि के सब सबका सत्य एक वस्तु ऐसे ज्ञान होने के बाद फिर विधि ज्ञान नहीं होगा इसी परिवर्तन सिद्धांत का ध्यान नत्मदर्शन प्रतिपत्ति है प्राग एव फल हेतु आत्माभिमान से आत्मा पहले सिद्ध है ज्ञान होने के पहले ज्ञान कैसे व्यतिरित आत्मदर्शन प्रतिपति देहादि से, दे आत्म प्रति दे से भिन्न आत्मा ऐसे साक्षात्कार होने के पहले ही फल और हेतु में आत्माभिमान सिद्ध है फल हेतु में कर्तृत्व आत्माभिमान पहले था ज्ञान होने के बाद नहीं ठीक सर्वापेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञ ब्रह्म सूत्र है सर्वेशा आश्रम कर्म नाम अपेक्षा ज्ञान केम साधन है यज्ञादिश्रुते हेतु तबे तम वेदाचन विविधी संत तपसा यज्ञ दान तपको ज्ञान का साधन का विविधी हल, आकर्षण के लिए नियुक्त नहीं होने पर रथ आकर्षण के लिए नियुक्त होता है ऐसे कर्म असंकर्म कर्म मुख्य का साधन साक्षात नहीं पर भी ज्ञान का साधन होगे ऐसे ब्रह्म का ये सर्वा शिक्षा अधिकरण करते ब्रह्म तो सम्य ज्ञान से अदृष्ट साध्यूते समय ज्ञान यज्ञ दान तपादि से अध्यक्ष से ही साध्य होता है समय ज्ञान के लिए साधन ही से कहा गया विधि निषेधार्थ अनु कर्म करने पर समय ज्ञान होगा तो समय ज्ञानार्थ पूर्व समय ज्ञान के पहले विधि करना है निषद नहीं करना करना समय ज्ञान के पहले यदि कुतो विधि अनुष्ठान ज्ञान होने के बाद क्यों करेगा ज्ञान का साधन है उसके पहले ज्ञान अनुसार क्या होगा प्रतिपन्न नियोग प्रतिषिधार्थ न पूर्वम प्रतिपन्न नियोग ही। जो नियोग विधि के ज्ञान ज्ञान में पहले उसको माना विधि नियोग में प्रतिपन्न है ज्ञात है नियोग प्रतिषिधार्थ पहले नियोग विधि निषेधार्थों को जान करके उसके अनुसार चला पहले विम किया निषेध कर्म त्याग तब उसके बाद साधना करने पर अदृष्ट से ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञान कैसा है फल हेतु फल हेतु से कर्तृत्व से अपना भिन्न ऐसे जानता है पहले विधि निषेध में अधिकारी अपने को मान करके शास्त्रीय कर्म विधि विहित कर्म या निषेध कर्म त्याग किया तब आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो साधन है ज्ञान का ना पूर्वम नहीं कि पहले आत्मज्ञान हो जाएगा आगे फिर विधि निष्द प्रतिशत ज्ञान करे ऐसा नहीं पूर्व ज्ञान नहीं होता है ज्ञान होने के पहले कर्म उपासना बहुत करने पर ही आगे ज्ञान होगा ऐसे नहीं कि ज्ञान बिल्कुल कर्म उपासना व्यर्थ है उसके बिना किसको ज्ञान हो जाए नहीं इस जन्म नहीं करने पर भी पूर्व अनंत बहुत जन्म में कर्म उपासना करने पर अदुष्ट हो अंत शुद्ध हो तभी ज्ञान होता है ज्ञान उत्पद्धाम आपसे कर्म पाप कर्म निवृत्त हो बहुत पुण्य कर्म करे बहुत कर्म शास्त्रीय कर्म करे निषेध कर्म त्याग करे उपासना करे तो अंतुण शुद्ध होता है सवर्ण धर्म तपस हरित स्नाथ साधन प्रभाम वैराग्य आदि चतुष्ट साधन चतुष्ट होने के लिए उसके पहले कर्म उपासना योग अनुसार भक्ति सब कुछ पहले बहुत करना पड़ता है बहुत जन्म में करने पर ही अभी किस किसी को वैराग्य साधन चतुष्ट होता है इसलिए वो पहले होता है और ज्ञान होने के बाद देह आदि से भिन्न कर्तृत्व हो मेरे में नहीं है ऐसा ज्ञान होने के बाद फिर भी निषेध ज्ञान नहीं होगा और ऐसे कर्म करने के न पूर्वम न पूर्वम का अर्थ क्या देखो सब ती अदृष्ट सम्य दृष्टि अदृष्ट पुण्य कर्म होने पर ही सम्य ज्ञान होता है यज्ञ न दान तप साधु कहा गया यज्ञ दान तप आदि अंत शुद्धि के लिए वो होने पर ही आत्मज्ञान होगा इसी जन्म में नहीं तो पहले पूर्व जन्म बहु जन्म में करने पर ही ज्ञान होता है ये अदृष्ट पुण्य होने पर ही आत्म ज्ञान होता है असत्य अशुद्ध बुद्धि जो ये ऐसे नहीं, बुध नहीं अशुद्ध आत्म तो ज्ञान नहीं होगा अशुद्ध बुद्धि में अंत को चतुष्ट नहीं आत्म ज्ञान कैसे होगा अन्य व्यति का विविदिशा वाक्य चमे तम वेदानुवचन विभिधि संविधिशा वाक्य है वेदा अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ दान तप सौ ज्ञान का साधन है इससे क्या होता है विधि निषेध अनुष्ठान दा पूर्वम न संभवती विधि निषेध अनुष्ठान के पहले ज्ञान किसको को हो जाएगा नहीं ना पूर्वम पहले ज्ञान नहीं होता है विधि निषेध अनुष्ठान करने पर विधि का करनाषेध का वर्जन करना, करना उपासनादि करने के बाद अंत शुद्ध होने पर यज्ञ दान तप बहु जन्म के करने के बाद तभी ज्ञान होता है नहीं की पहले ज्ञान पूर्व नहीं होता है विधि निषेध विषयत्व फलित मा तो ज्ञान होने के बाद ज्ञानी अपने में ग्रहण नहीं करता है और देहादिन्न मानता है विधि प्रतिषेध शास्त्र अविवत विषय सिद्धम विधि प्रतिषेध शास्त्र किसके लिए अज्ञानी के लिए ये सिद्ध हुआ ठीक है मैं शास्त्र से अविद्वत विषय शास्त्र अर्थवत्तम उत्तम सार्थक हो अज्ञानी के लिए आक्षेप समाधान प्रपंच हितुम आक्षेप अज्ञानी के लिए शास्त्र सार्थक ये कहा गया है अभी उसको ठीक थोड़ा और थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे आक्षेप समाधान के द्वारा आक्षेप समाधान प्रपंच हितुम विस्तार से कहने के लिए आक्षेप करेंगे फिर समाधान करेंगे तो अर्थ दृढ़ निश्चय हो जाएगा आक्षेप पहले करते ननु धा ननु स्वर्ग काम ही अजेता न भकेत इत्यादि आत्म व्यतना अप्रभु तो केवल देहादिम दृष्टि स्वर्ग काम तो ये विधि जो स्वर्ग चाहता है तो याग करे कलंज नक्ष निषेधवाक्य कलंज होता है विश्व बाण से दग्ध पशु का मानस विश्वलिप्त बाण से दग्ध पशु मानस जो मानसिकाहते उनके लिए भी ये निषेध है विश्व दग्ध बाण से विश्वलिप्त बाण से मरा गया पशु उसके मानस कलंज करे जिससे तो इत्यादि आत्म व्यतिरिक दर्शी नाम जो आत्म व्यतिरिक मानते देहादि से भिन्न है आत्मा उनको तो प्रवृत्ति उनकी प्रवृति नहीं होगी अप्रवृत्ति ही पाठ है अप्रवृत्ति ही केवल देहादी आत्मदृष्टि नाम अप्रवृत्ति तो से पाठ है टीका के अनुसार अप्रवृत्ति उनकी प्रवृति नहीं हुई और केवल देहादी में आत्मदृष्टि जिनकी उनकी प्रवृति नहीं होगी आत्म देहादी से भिन्न जो मानते हैं ज्ञानी है उनकी तो प्रवृति नहीं होगी आपने बताया और केवल देहादि में जो आत्मदृष्टि करने वाले चार भाग्य लोग उनकी प्रवृति नहीं होगी क्योंकि पुण्य पाप कुछ नहीं मानते भाष्मी उत्तर से देह से पुनरावृत्ति नहीं आगे कोई है ही नहीं जन्म उनकी प्रवृति नहीं होगी अच्छा ठीक है चक्राद उर्ध्वम अप्रवृत्ति सम्बन्ध देखो दिया है आत्मदर्श आत्म व्यत आत्म नाम अप्रवृत्ति केवल देहात्म तो दृष्टि नाम चक से अप्रवृत्ति सम्बधित इसे टीकाकार के अनुसार अप्रवृत्ति नहीं अप्रवृत्ति पाठ है चक्रात ऊर्धव अप्रवृत्ति सम्बधित पहले जो अप्रवृति आई उसका संबंध आत्म दृष्टि आत्म तो नाम केवल देहादे आत्म दृष्टि नाम चवृत्ति आत्मनो देहादि व्यतिरिका आत्मा देहादि दे शिविर न इसे जानने वाले ज्ञान है अभिमान रूप अधिकार हेतु अभावत अधिकार हेतु अभिमान जब नहीं विधि तो अप्रवृत्ति प्रवृत्ति यागा विधि वाक्य से ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं और निश्चय निशेदी निवृति नहीं अतः तेसाम प्रवृत्ति निवृत्ति अभाव ज्ञानी जो देहादी से भिन्न आत्मा जिनको निश्चय हो गया उनका प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं और देहादो आत्म अनुभव था जो चार वाक्य अत्यंत देहादि में अनुबुद्धि करने वाले वो तो विधि निषेध नहीं मानते प्रमाण ही नहीं मानते नुक्त प्रवृति निवृत्ति उनके लिए नहीं क्योंकि तेम पारलौकिक अभाव अब परलोक में भोग करने के लिए कोई आत्मा रहता है ऐसा तो नहीं मानते तो प्रवृत्ति निवृत्ति होने लिए नहीं विधि निष्द में विद्युत अविद्या प्रवृति निवृत्ति अभाव फलित अभी, अभी ज्ञानी की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है अज्ञानिक भी नहीं तो क्या हुआ अतो अतः कर्तुर अभाव शास्त्र अनर्थ क्यों तो करता ही कोई नहीं रहता न ज्ञानी प्रवृत्ता न अज्ञानी प्रभुत् शास्त्र अनर्थ गो देगा ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है ये उत्तर देता है न करे उसका भी का नहीं आत्मनो देहाद देहाद आत्मन आत्मा देहाद परोक्षम अपरोक्षम से देहादि आत्म पश्च आत्मा देहादि से अतिरिक्त ये तो परोक्ष समझ लिया शास्त्र हाँ से किन्तु अपरोक्ष मनुष्य देहादि आत्मा भिन्न है ये तो तर्क संग्रह पढ़ने से भी समझ लिया तो फिर हम मनुष्य से बुद्धि रहती है नहीं तो परोक्ष देहादि आत्मा होने पर भी अपरोक्ष देहादी आत्मष्य पुरुष हो तो ज्ञान रहता है ऐसा पश्चिम जो अपरो ज्ञान नहीं हुआ तो देहादि आत्मबुद्धि रहती है शास्त्र अनुरुदि प्रवृति निवृत्ति उपपत्ति परोक्ष देहादि से अतिरिक्त आत्मा समझने पर भी देहादि में आत्मबुद्धि रहती तो शास्त्र से प्रवृति निवृत्ति हो जाएगी शास्त्र अनुरु के इत उत्तर में सिद्धांतिकता है न यथा प्रसिद्धिता प्रवृति निवृत्ति उपपत्ति जैसे प्रवृति प्रसिद्धि देहादि में अमबुद्धि मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रियदी उसके लेकर शास्त्र में प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी प्रसिद्ध तो शास्त्रीय अभिमता शास्त्रीय प्रसिद्धि शास्त्रीय विभ्रणव ब्रह्मविधो तो नैरात्म पर ज्ञान वा प्रवृति निवृत्ति विवक्ष सिद्धांति इसको कहना चाहता है तो विवरण करना चाहता है तो प्रवृति निवृत्ति नहीं होगी तुम जो कहते हो ज्ञानी की नहीं होगी अथा जो आत्मा नहीं मानता है की अथा परोक्ष ज्ञानवा परोक्ष ज्ञान की प्रवृत्ति निवृत्ति इके पर अच्छे आक्षेप है कि विकल्प आद्यन जो ज्ञान जिसको हो गया ब्रह्म ज्ञानी उसके लिए कहतेश्वर क्षेत्री प्रवर्त ठीक है जो अहम अस्वी ब्रह्म ऐसे ज्ञान हुआ वो ब्रह्म ज्ञानी है वो कर्म में प्रवृत्तन नहीं होगा ठीक है न प्रवर्तते न निवर्त ये भी समझना और द्वितीय कहेंगे द्वितीय क्या है नैरात्म वादी जो आत्मा नहीं मानता है वो भी प्रवुत्व नहीं होगा प्रमाण नहीं मानता वेद को तथा नैरात्मादी अभी स्ति परलोक न प्रवर्त वो तो नास्तिक है नास्तिक परलोक नहीं होगा ठीक है वो भी ठीक है पूर्वत अत्र निवर्तते न प्रवर्तते न निवर्त ये भी समझना जो परोक्ष ज्ञान जिसका हुआ देहादि से आत्मा भिन्न है इतने मात्र से प्रवृत्ति निवृत्त नहीं ये बात नहीं तृतीय मंगीकर विधि प्रतिशत शास्त्र श्रवण अन्य अनुपत्या अन्यता आत्म विशेषाभिज्ञ कर्म फल सब्दानतया प्रवर्तते सर्वेश प्रत्यक्ष शास्त्रक्य ओ नो मित्र